नमस्कार आप सुंदर रहे रेडियो मजबनान नाइन्टी संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संगीत की इस दुनिया में हम हर रोज़ कुछ नई बातें आपको सुनाते हैं और कुछ नए रागों के बारे में आपको जानकारी देते हैं तो आज हम बात करेंगे राग दरबार के बारे में और हमारे साथ इस शो को सजाने के लिए पूनम पंड्या जी हैं जो संगीत विशारत है और साथ ही साथ एक टीचर भी है एमएससी बीएड करके वो मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ाते हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं मैथमेटिक्स और संगीत का जो है ताल्लुक बहुत ही अच्छी तरह से है और उसी चीज़ों को हम लोग आप जानेंगे और आप सभी लोग अपने साथ एक पेन और नोटबुक ज़रूर रखिए कुछ बातें आपको लिखनी हो तो ज़रूर लिख सकते हैं तो आज पूनम पंड्या जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं धन्यवाद पूर्ण पंड्या जी मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत के साथ आपका जुड़ाव कब से और कैसे हुआ संगीत के साथ जुड़ाव मेरा बचपन से है मेरी माँ कहती है कि जब तुम छोटे थे मीरा बाई के भजन काफी गाते थे एक बार एक गाने वाले ग्रुप के पीछे पीछे हम चल दिए और माताजी को ढूंढने में बड़ी परेशानी भी हुई थी। अच्छा अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और संगीत में आप अपने प्रोफेशन को बनाए कैसे संगीत को प्रोफेशन बनाने के लिए मेरे पिताजी ने कहा कि कोई ऐसी डिग्री हासिल कर लो संगीत तुमको ऑलरेडी गिफ्ट के रूप में मिल चुका है तो उसमें तुम्हारी गति एकदम सहज है मगर कमाने धमाने के हिसाब से ब्रेड एंड बटर के हिसाब से यदि पाना चाहते हो तो कोई ना कोई डिग्री हासिल जरूर कर लो इसलिए फिर कदम बढ़े और एमएससी कर लिया अनुस्नातक और उसके बाद फिर चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और संगीत के जैसे आपने बताया कि मैं बचपन से ही संगीत आपको जो है प्यारा लगता था और बचपन में आपके साथ कई ऐसे घटनाएं घटी हैं तो चलिए एक बात मैं पूछना चाहूँगा हम लोग संगीत नए बच्चे जो हमारे न्यू लिसनर्स हैं रेडियो के माध्यम से ये लोग सीख रहे हैं तो रेडियो के माध्यम से कैसे सहज रूप से समझ पाए आपको क्या लगता है कैसे वो लोग जल्दी से सीखें जहाँ पर दूरदर्शन की पहुँच संभव नहीं है जहाँ लोग गरीबी की रेखा के नीचे जी रहे हैं तो उन लोगों के लिए रेडियो एक ऐसा संचार माध्यम है जो एक ब्लेसिंग के रूप में परमात्मा से मिला हुआ है और ये रेडियो इसके माध्यम से लोग सुन सुनकर मुझे याद है जब मैं छोटा था तब मैं साइकिलिंग करता था और हमारी आर्थिक हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी मगर उस समय में पंडित भीमसेन जोशी के गीत हमेशा रास्ते पर रुक कर जहां पर भी उनके लग जाते थे तो वो रेडियो पर सुनता था अच्छा अच्छा हमारे पास कैसेट रेडियो, कैसेट रेडियो, रिकॉर्डर कुछ भी नहीं था आर्थिक हालत के कारण मगर लिसनिंग कैपेसिटी आपकी इतनी जोरदार रहती है यदि आपके पास अभाव है साधनों का साधनों का अभाव कभी आपकी लिसनिंग कैपेसिटी को रोक नहीं सकता आपका ध्यान से सुनना अपने आप में इतना जबरदस्त प्रभाव डालता है कि आप पूरे के पूरे गीत संगीत बद्ध करके आराम से याद कर सकते हैं साधन न होना और उसका साधन का अभाव वही मेरी ताकत बनी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं और संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं अगर आपको संगीत सीखने का बहुत रुचि है तो रेडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं जैसे पूनम पंडै जी ने बताया अपने अनुभव की उनके पास साधन नहीं होते हुए भी वो रेडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ें सीखते थे जहाँ पर रेडियो में इस तरह के संगीत का जो भी वजन वो सुनते थे तो वहीं पर रुक कर उस चीज़ को सुनते और अपने जहन में उतारते तो ये एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया और मुझे लगता है कि आप लोग रेडियो के माध्यम से मोबाइल के ज़रिए रेडियो सेट के ज़रिए आराम से बैठ कर थोड़ा समय निकाल कर ज़रूर सुन सकते हैं और इसको सीख सकते हैं तो प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट हम लोग हमेशा कहते हैं तो जितना आप संगीत में ज़्यादा सुनेंगे उतना ही अच्छी बातें आपके पास होगी और आपके प्रैक्टिस बढ़ेगी तो चलिए सीधे ही आज की बात पर हम लोग आते हैं राग दरबारी पर पूर्ण पंड्या जी से पूछना चाहूँगा कि ये राग दरबारी का सार क्या है राग दरबारी का हिस्ट्री क्या है राग दरबारी कानड़ा एक ऐसा राग है जो तानसेन के द्वारा उसका संशोधन हुआ अच्छा अच्छा हम्म जैसे शहनशाह अकबर थे हम्म जिल्ले इलाही हम्म और तानसेन जी उनके मुख्य गायक मुख्य थे। गायक में से एक थे। तो तानसेन जी ने दरबार का अनुभव कराने वाला एक राग अपने अंदर से प्रस्फुटित किया अच्छा, अच्छा और उस प्रस्फुटित होने के बाद उनको इतना अच्छा रॉयल फीलिंग आया राग दरबारी एक ऐसा राग है जिसमें हम खुद राजा बन जाते हैं और हमारे सारे मन बुद्धि संस्कार और हमारे शरीर के अवयव ये बन जाती है प्रजा मिनिस्टर्स वगैरह वगैरह तो एक दरबार का फीलिंग आपको कराने वाला ये राग है इसको गाते से ही आपके अंदर एक ऐसा राजसी ठाठ उसका भाव पैदा होता है उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते आ, उसकी अनुभूति ही पीना पड़ता है अच्छा, अच्छा अच्छा और वो अनुभूति स्वरावली के माध्यम से इतनी सुंदर लगती है उसकी मैं आरोह अवरोह और पकड़ का परिचय कराऊंगा जी जी जी जी स्वागत है आपका हरे Yazar gar zada. तो ये आरो आ, आरो था जी राग दरबारी का तो इसको शब्दों में सुर में आप थोड़ा सा बताइए हमारे इस लिसनर्स को इस राग के ऊपर आधारित जो फिल्म इंडस्ट्री में प्रचलित हुए हैं हु. उसमें से एक गीत उसका एक अंतरा भी सुना दें जनक जनक तुरज पायलिया जनक जनक तोरी बाज पायलिया प्रीत के गीत सुनाय पिया जनक, जनक तोरी बाज पिया इंद्रधनुष का लोच जा वृंदावन की जैसे गुजरिया आ महलो में कोया जादू आग से आग लगाए पायलिया जनक जनक तेरे तरी पायलिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया बहुत लोग जान चुके होंगे ये पुरानी फिल्मी गीतों में काफी फेमस है एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि आरो और आप जो है सारे गा पा जो सात सुन है वो पूरे ही लगते हैं इसमें आरोह आरो में सा रे म वर्णी इसमें आरोह आरोह में में लगते हैं। स्वर में लगते हैं हैं और अवरोह में सारे के सारे स्वर तो संपूर्ण राग अच्छा इसको बोलते है एक बार थोड़ा ऐसे ही अपने सुर के हिसाब से बताइए बिना म्यूजिक के सरे मप ध नी प म प नी प म सा बहुत ही अच्छा क्योंकि ये हम लोग चाहते हैं कि हमारे रेडियो लिसनर्स जो हैं हर चीज को अच्छी तरह से समझ ले और काफी लोग रिकॉर्ड भी करते हैं रेडियो के माध्यम से आजकल मोबाइल में एक फैसिलिटी है जी तो उसका बहुत ही अच्छा उपयोग करते हैं और हमारे काफी दूर दूर के रहने वाले जो हैं राजस्थान में वो लोग इस शो को रिकॉर्ड करते हैं तो मैं चाहता हूं कि उनको सब चीजें मिल जाए तो वो प्रैक्टिस अच्छी तरह से करे लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं राग दरबारी के बारे में हम लोग करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधपन 90.4 एफएम सुनते रहो एम सुनते रहो मस्कर ढूंढे जिसे जहां सारा वही तू खुदा है बाबा हमारा बाबा हमारा नशा हमे हम है हमें हम हैं बच्चे प्यार तुम अम्मा हमारी सखा भी त्यारा नशा है हमें तू पढ़ाता हमें जो कहता हमी से वही जो है करना नशा है मुझे तू पिलाता है सा शराब हकी की रूहानी पियाला बना रहा है हमेशा ज्यादा नशा है रूहानी नहीं मैं पियादा नशा है तेरे बल पर बेफिकर बना मनाह रियासत का सुल्तान प्यारा रियासत हमारी जिसमें ये समूचा है सुल्तान हम सल्तनत ये हमारी हमें ही बनाता तू जरिया जलत फरिश्ता गुलाबी जहाँ का सितारा नहीं अब हदों की गुलामी नजारे वतन आफताबी में आज़ाद सारे तेरी बूंद को जो तरसते रहे थे फिलाया हमें इश्क़ के दरिया ही सारा तेरी गुद का भी नशा है अनोखा तेरा दिल मकान है जन्नत झरोखा है दिल तख्त तेरा नशी हम हरू है हैं सभी ताकतें अब है हमारी शरारा हमारे तुम्ही हो हम ही हैं तुम्हारे ये सारी दिशाएं बजाती नगाड़े खुदा दोस्त बाबा मम्मा तू आश माशुका नशे मन है तू ही हमारा मेरी शायरी है तेरी ही बदौलत तेरी खातिरिरी के नशे में रहे हम अडिग है न सर पर कहीं बोझ कोई कलम कर बनाया है गुलस्तान प्यारा खुदा तू ही शायर है तेरी शायरी हम तू जब भी हलखता हमें आशिकी से जहाँ की मिली बादशाही हमें को मिला सब दुआओं का खजाना अपारा जहर ही भरा था खुदी वासना का कहर की लहर में फंसे थे परिंदे तू पर गुलाया रूहानी क्षमा का तभी से बनाऊँ मैं फरिश्ता प्यारा शमाले के ढूँढे जिसे जहां सारा वही तू तो खुदा है बाबा हमारा बाबा हमारा बाबा हमारा बाबा हमारा, बाबा हमारा, बाबा हमारा। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और जैसे कि राग दरबारी के बारे में बात कर रहे हैं आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि पूनम पंड्या जी ने वही राग दरबारी पर अपना ही लिखा हुआ एक गीत आपको सुनाया अभी ब्रेक में सिंपल आइडिया आ गया होगा आपके पास कि किस तरह से राग दरबारी को हम लोग गीतों में गा सकते हैं तो मैं जानना चाहूंगा की हम लोग राग दरबारी का आरोह आरो तो हमने सुना लेकिन उसके बाद तान या बंदिश किस तरह से उसको करते हैं और क्या किस तरह से उसमें खूबसूरती डाल सकते हैं वो थोड़ा सा बताया अब। कोई भी राग जब गाया जाता है तब शुरुआत में आलापकारी होती है आलापकारी के बाद धीरे धीरे बंदिश गाई जाती है बंदिश में फिर आलाप और ताना वगैरह भी लिए जाते हैं इन सब का समावेश संगीत के विषय के नीचे चतरंग आता है हर राग में चतरंग होता है चतरंग चतरंग यानी चार रंग हैं जिसके अच्छा और चार बातें कौन कौन सी है उसमें सबसे पहले उसमें गीत आता है के जैसा नहीं, नहीं। फिर उसमें स्वर मालिका भी आती है फिर उसमें तराना भी आता है और अंतिम जो रंग है तराने के अंदर तदंगम के बोल भी आते हैं <laughs> और विशारद जब मैं कर रहा था तब मैंने पूछा हमारे परीक्षक से कि क्या खुद का लिखा हुआ छतरंग मैं गा सकता हूँ तो उन्होंने कहा बिल्कुल बखूबी गा सकते हैं बल्कि उसको तो ज्यादा मार्किंग होगी मार्किंग क्योंकि हो। आपने खुद ने लिखा है खुद ने इमेजिन किया है और खुद ने गाया भी है उसमें शब्द भी आएंगे अर्थपूर्ण शब्द तराना भी आएगा स्वर मालिका भी आएगी आलापकारी भी आएगी और के साथ साथ मृदंगों के बोल भी आएंगे तो मैं थोड़ा सा समय उसको गाकर बताता हूँ ये एक ताल में गाया हुआ है चतरंग और मैया को समर्पित है चतरंग ना कत्ता धग धीना धिन दिन, दिन ना कत्ता तूना धीना इस लय में ये चतरंग जा रहा है लाज लाजमरी राघ माई लाजमरी राघ माई तू दी को आधार तू दी को को आधार किरपा बर साध माई लाजमूरी राघ माई लाजमोरी राग माई लाजमी राग माई तू दीदन को आधार किरपा बर साध माई लाज मोरी राख माई मैं तो दीन तू दाता मैं तो दीन तू दाता तू हमारी जगमाता तू हमारी जग माता अब किटे रसुनरी माई अब कीटेर सुनरी लाज लाजमरी रख माई शब्दों के साथ इसमें स्वर मालिका भी आती थी लाज मूरी राघ माई लाज मूरी राघ माई सारे म पदानी पम दारी साधा दानी पम प गम माई मम पप ददानी पामा पादानी पमा प गम रिजलाज मूरी राघ माई मप जाने सा रे रे सा जा मप मप गमरे सलाज मुरी माई तो दीन तू दाता जाने रे सा जा मप जाओ जा माप जाने जाओ हाँ तो दीन तू दाता रे रा सा जा मापा रे राथा जा दीन तू दाता तू हमारी जग मता अब किटे रसुनरी माई अब किटे रसुनरी माई लाजमरी राग माई धीरे धीरे गति बढ़ती जाती है एक ताल की और उसके बाद तराना चालू होता है लाज मूरी राग माई लाज मूरी राग माई सारे माप ददा दी पमप पा साओ दादाजी पम प पा गमरी स लाज मूरी राग माई तान दीरीना धन धीरी डां तान दीरीना धन दिर ना थारे दानी तद्रे दान दादान थारे दानी तद्रे दान दादान तुम दिर दिर दिर तुम दिर दिर दिर तुम दिर दिर दिर तान दीरीना धन दिर ना तना तुम दिर दिर ता दानी धन तुम दिर दानी ताना री री री ताना तुम दिर तो तुम दिधिर धा धाती धन धीर ये किड़न तिरकट ता तिर किड़ तक थे ये तिया के साथ खत्म होता है और उसके बाद चतरंग समाप्त होता है सब बोलते हैं ना ान दीना धन दिन दीनाना दानी दानी तुम देर देर तुम दि दिर दि तुम देर देर दिर्ना धन दिरीना दिर्दिर दानी तानी ताना रिरी रिरी ताना तुम दि दिर दिर्ना तुम दि दि दिर्ड तिर दिर्ड नक्टा तिर धाति धा तिर धाति धा धानी नीनाना तान देरिन, तान देरिन, तान देरिन, बहुत ही अच्छा आपने चतरंग सुनाया हमारे श्रोता सुन रहे हैं या संगीत सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अब आप इस तरह से अगर प्रैक्टिस करते हैं चतरंग जिसको बताया उन्होंने उसमें जैसे कि शब्द सुर तराना, तर मृदंग नंबर ये जो है चार चीजें आती हैं। इन चारों चीजों को अगर आप समझ लेते हैं शब्द सुर तराना और मृदंग जिसको कहते हैं ये चार भागों को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तब भी आपको किसी भी राग को समझने में या प्रैक्टिस करने में काफी इजी हो जाएगा और पूर्ण जी राग दरबारी को कब और किस समय में ज्यादातर प्रैक्टिस किया जाए रात के मध्य रात्रि के समय 12 बजे 11 से 12 के बीच में अच्छा, अच्छा। रात को ये दरबारी राग गाया जाता है अच्छा। इसका गान समय ही वो है अच्छा उस समय उसका इतना अनुभूति वाला सुख प्राप्त होता है उसको सुनने से और जनरली गायक कलाकार इसको उसी समय पर गाते हैं अच्छा अच्छा और पूनम जीत मैं एक आखिरी बात पूछना चाहूंगा जैसे राग दरबारी सीखने के लिए किन चीजों को ज्यादा महत्व देना चाहिए कहाँ पर काम करना पड़ता है राग दरबारी को सीखना है तो हम अपने आप को किंग अच्छा, किंग समझे। समझे। अच्छा वह रौयलिटी। रौयलिटी है इसमें। है तभी आती जब हमारे सारे के सारे के थॉट्स, डीट्स और और स्पीच, मन, वाणी कर्म से हम एकदम प्योरिटी के रॉयलिटी थॉट्स सोच सकते हैं तब तब ये राग एकदम अनुभूति से भरा हुआ महसूस होता है आपको <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया पूर्णम पांड्या जी और हमारे श्रोताओं के लिए राग दरबारी किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो उसकी छोटी छोटी बातें भी बता दी आज हमने राग दरबारी पर बात किया राग दरबारी के आरोह आरोह किस तरह से उसको गीत में बहुत ही सुंदर गीत पूनम जी ने प्रस्तुत किया उनका अपना ही बनाया हुआ राग दरबारी पर एक वजन आपको सुनाया और राग दरबारी का चतरंग देखा हमने राग दरबारी सीखना हो तो एक राजा की तरह अपने फील करिए और अपने सभी चीजों को बिल्कुल नियंत्रण में रखना पड़ेगा और आत्मा के साथ काम करना पड़ेगा तब जाके आप इसका प्रैक्टिस कर पाएंगे और इन चीजों को आप बहुत ही अच्छी तरह से समझे पहले फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिस शुरू करे तो बहुत ही अच्छा होगा सिंपल तहरी यही है कि आप अपने मन को पूरी तरह से इस चीज़ को सीखने के लिए तैयार कर ले और फिर समय 11 से लेकर 12 के बीच में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं राग दरबारी को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो चलिए जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सभी लोग अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो चौरानबे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर आपको आज का ये कार्यक्रम कैसे लगा इसके लिए जरूर मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ जरूर हमें मैसेज कीजिए तो हमें पता चलेगा कि आपको ये कार्यक्रम कैसे लग रहा तो चलिए आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह ऐसी संगीत में आगे बढ़े इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और पूनम पंड्या जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो माधबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मस्क रहो जनक जनक तोरे बाजे पलिया जनक जनक तोरे बाजे पलिया गीत के गीत सुनाए पलिया जनक जनक तोरी बाजे पा जनक जनक तोरे बाजे पलिया प्रीत के गीत सुनाए पाए लिया जनक जनक बाजे पाए लिया